मन कार्य संबंधम कार्य जनकम संबंध से कार्य असत न संभव तस्मा सदिति यही न इतः कारणव्यापारा भ्या, प्राग कार्य मन उपादानन ग्रहणा यद तीसरा हेतु आया कि यह कारण व्यापार के पहले कार्य सतथ क्यों सतथ तुनिया उपादानक ग्रहणा उपादानक कहने जा रहे हैं उपादान ही कार्यस्य से सामान्य सूत्र है उपादान के साथ क्या होता कार्य का संबंध उपादान किसे कहते हैं इन्होंने तो लिखा उपादानी मान कारण उपादान का मतलब क्या हुआ कारण वह है कार्यसा ग्रहणम ग्रहण माने उपादान का कार्य के साथ जो संबंध है उससे भी क्या सिद्ध होता है कि कार्य कारण में पहले से था क्या था मान कार्य कारण में पहले से था इसीलिए जो नर विषाण है कारक व्यापार करने पर नर विषाण पैदा कब हो सकता है नहीं हो सकता उसी उन्होंने कहा लिख इति कार्य ग्रहण ग्रहण संबंधाकन अतः कर्ण अतः उपादान कार्य से संबंधा निकला क्या अर्थ फलिता था? उपादान जो कारण है उन कारण का कार्य के संबंध रहता है कारण व्यापारा प्रागपि आ उत्तरस्म काले दोनों समय एक बोति माने उपादान ग्रहण ये अर्थ निकला कार्य संबंधम कारण कार्य से जनक कार्य के साथ संबद्ध होकर के कारण कार्य को पैदा करता है क्योंकि कार्य जनक कौन होता है कार जनक माने कारण और जनक माने कारण होता है और कारण का जनक क्या करता है कारक और कारक किसको पैदा क्रिया आदि को पैदा करेगा वही कहना क्योंकि कारक का जब स्वभाव है कि किसी न किसी वस्तु के बिना पैदा किए कर्ण रह नहीं सकता यह यदि व्यवधान फल निष्पादकत्व तर्ण जिसके अव्यवधान फल की निष्पत्ति होती है उसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं कारण कहते हैं साधक वही कहने जा रहा है एकदम इससे यह निकला कार्य के कार्यन संबद्धम मन कार्य से संबद्ध मन युक्त हो करके कारण कार्य का जनक होता है और संबंध सत होगा कि संबंध दुष्ट होता है जब दोनों रहेंगे तब संबंध होगा कि एक में रहेगा इसका मतलब कारण में कार्य तभी कार्य और कारण का कोई संबंध है वही संबंध से कार्य से असत तो न सम्वती यदि कार्य को असत मानोगे तो, तो कारण के साथ कार्य का संबंध मान कार्य कार्य के साथ कारण का संबंध नहीं होगा यदि अब कार्य को क्या मानोगे असत मानोगे तस्मादी कार्यम सत इससे भी क्या सिद्ध हुआ कार्य है क्या है हमारा कार्य है अब लिखने जा रहे है आशंका कर रहे हैं आपने कहा असंबद कारण कस्मात कार्यम नजन्यते जन्यते जिसे किसी ने कहा बिना संबंध के ही कार्य क्यों नहीं पैदा हो जा रहा आपने कहा कारण का कार्य का कारण के साथ संबंध है क्या है कारण का कार्य का, के, के साथ संबंध है जैसे हम लोग समवाय संबंध से घट कहाँ उत्पन्न होता है कपाल में क्या उस समवाय के समय लिखे तादात्म संबंध तादात्म संबंध से घट कहाँ उत्पन्न होगा कपाल में तो घट क्या हो गया समवाय कार्य हुआ समवायी कौन हो गया कपाल हो गया तो उसमें घट के संबंध से रहेगा में घट समवाय संबंध से घट रहेगा क्या रहेगा और घट समवेत है तो उसमें समवेत तो संबंध से हम कह रहे कपाल चला जाएगा वही कहने जा रहा है उसीलिए कि असंबद्ध इन्होंने पूर्व पक्ष कह रहा है कि संबंध के बिना ही कारण कार्य को क्यों नहीं पैदा कर दे रहा है संबंध आप बीच क्यों ला रहे हो वह आशंकायाम किम असंबद्धमेव मेव कारण कस्मात् जन्यते मन करण कारण के साथ संबद्ध बिगैर ही कार्य कथन न जन्यते कार्य क्यों नहीं पैदा हो जा रहा है अर्थात आपने कहा उसी पर दे रहे हैं तो कहे तथा चदैव उत्प्यते इसका मतलब हुआ यदि कारण का माने संबंध के बगैर यदि कार्य उत्पन्न हो इसका मतलब है असद की उत्पत्ति होती है बिना क्योंकि जब संबंध हमने क्या कहा था कि संबंध जब तक कार्य नहीं तक तो तक संबंध नहीं रहेगा यदि संबंध के बिना भी कार्य पैदा हो जाए इसका मतलब पहले कारण में कार्य नहीं था तो नया उत्पन्न हुआ इसको क्या माने असद उत्पद्य क्या कहेंगे इसको असद उत्पद्य तो कहे नहीं ऐसा यदि कहोगे सर्वसंभवाभा दृष्टान्वन का सब जगह स्वभाव है तो सब जगह घट उत्पन्न हो जाना चाहिए कोई कहने जा रहा है तब इस युक्ति में दिया जब किसी ने पूर्व कहा कि पहले का कारण का कार्य के साथ संबंध होता ये किस्ते से दुआ उपादानक ग्रहणात ग्रहण माने संबंधात किसी ने कहा बिना संबंध के ही कार्य क्यों नहीं पैदा हो जा रहा है उसके लिए तीसरा हेतु तो उस की निवृत्ति के लिए दे रहे हैं सर्वसम्भवा भावात कैसे तो विग्रह करने जा रहे हैं सर्व संभवाभा तो वही कहने जा रहा है जन्यत जन्य यदि असंबंध ही पैदा होता है माने कारण के साथ कार्य का संबंध विग्रह यदि कार्य पैदा हो जाए तब क्या होना चाहिए असंबंधत्वा विशेष आते यहाँ भी गठ का संबंध नहीं है यहाँ भी नहीं है मिट्टी भी नहीं है तो सब जगह असंबंधत्व ने सब जगह अभिशेषा कोई भेद नहीं है जब भेद नहीं है तो सर्व कार्य जातम सर्व भवेत भवे मिट्टी से घड़ा क्यों पैदा होता तंतु से भी पैदा हो जाए तंतु से ही पट क्यों पैदा होता मिट्टी से भी, भी पैदा हो जाए क्योंकि अभाव तो कारण है आपके यहाँ वही कहने जा रहे हैं इसी असंबंध से जन्य को जनक मानोग्ये तो क्या हो जाएगा असंबंधत्वा विशेषण मान सामान्य सर्वम कार्य जातम जातम समुदाय जा क्या होता समुदाय जितना कार्य का समुदाय है जितना ये घटपटाद जितने कार्य हैं इन सब के सब क्या होना चाहिए सर्वस्मा भवे सब सबकी उत्पत्ति सब जगह हो जानी चाहिए क्यों कि अब तो कोई है अच्छा मिट्टी से क्या पैदा हो जाना चाहिए तंतु, पट उत्पन्न पट से क्या तंतु से क्या उत्पन्न हो जाना चाहिए परंतु लोग अर्थात तंतु की उत्पत्ति के पट की उत्पत्ति के लिए तंत्र को नहीं ग्रहण करेंगे नहीं। और घट की उत्पत्ति के लिए मिट्टी का पंत लोक में क्या देखा जाता है घट पट उत्पत्ति तंतु ग्रहण थी और घट उत्पत्ति मृत्यु काम इससे पता चलता है सब जगह सबकी उत्पत्ति नहीं होती है इसका मतलब वही उत्पन्न होता है बस तो जहाँ पहले कारण में रहता है जहाँ पहले कारण में रहता है ना न ईदस्ती वही न ईद अस्ती ऐसा लोक में देखा नहीं, नहीं जाता है न ही घटार्थिना तंत वो गृहते न ही पटार्थीना मृदुपाधि लोक में घट की, घट चाहने वाला व्यक्ति तंतु को नहीं लेता है और मिट्टी घड़ा चाहने वाला व्यक्ति अर्थात पट को, को चाहने वाला मिट्टी को कोई ग्रहण नहीं करता है वही न तो इस प्रकार लोक में नहीं है तस्मान असंब्धम असंबद्धेन जन्यते असंबद्ध जो कार्य बिना कारण के संबंध किए पैदा नहीं होता असंबद्ध माने कार्यम असंबदेन कारण विन न जन्यते तो, कि अभी तो संबद्ध संबद्धेन जन्यते माने कारण कार्य कारण के साथ संबद्ध होकर क्या करता है कार्य संबद्ध संबद्धम कारणम कार्यस्य जन कार्य जनयती माने कार्य कारण के साथ संबद्ध होकर के कारण कार्य को क्या करता है पैदा करता है इसमें दृष्टान्त देने जा रहे था वो सांख्य वृद्धा इनके सांख्य सांख्याचार्यों ने क्या कहा है असत्य नास्ति संबंधा करणई सत्व संघ भी जो सत्व संघ भी कारण जो सत्व का जिनके जिन कारणों में सत्व का संबंध है उनका जो सत्व संघ मन संबंध ही कारण ही असत्व कार्य से यदि कार्य को असत मानुगत नास्ति संबंध तब तो उस कार्य का कारण के साथ संबंध हो पाएगा नहीं हो पाएगा अर्थात असत पे कार्य घटा लिया असत्य कार्य से उत्पत्ति है यदि कार्य असत है पहले कहा नहीं है मिट्टी में घड़ा नहीं है फिर उत्पन्न होगा अतः ऐसी स्थिति करोगे तो अविद्यमान सती क्योंकि पहले कारण में कार्य नहीं था और संबंध के दो, लिए दोनों विद्यमान होना चाहिए तो अविद्यमान होने के कारण तेसाम कार्याणाम जितने ये कार्य हैं उन कार्यों का सत्व संघ भी ही, मन सत्व धर्म आश्रय ही कारण ही सा संबंधो न क्यों सद असत का संबंध नहीं होता पीछे बचा अचानक सद कौन हुआ कारण असत कौन हुआ कार्य इन दोनों के बीच में संबंध नहीं हो सकता अतः कारण ही असंबंध से चाह उत्पत्ति मते जो कारण के द्वारा कार्य के साथ संबंध के बिना ही जो क्या करता है उत्पत्ति मानता है उसके लिए कहते हैं कि मृद एवं घटा अकस्मात मिट्टी से घड़ा क्यों नहीं होता है? होता है, अन्य से क्यों नहीं वही लिखने जा रहे असत्य नाश संबंधा कारण ये शुसंग चेत उत्पत्ति मिच्छ तो न व्यवस्थिती जो असंबद्ध है मैंने कारण में कार्य नहीं था ना असंबद्ध था उसकी उत्पत्ति को मा इच्छा करने वालों के मत में व्यवस्था नहीं।, नहीं बन पाए कौन सी व्यवस्था कि घट से ही मिट्टी पैदा मिट्टी से ही घड़ा पैदा उनके यहाँ व्यवस्था नहीं बनेगी क्योंकि उनके यहाँ अभाव से उत्पत्ति सब जगह अभाव है पहले घट था ही नहीं इसलिए यह व्यवस्था की मत में नहीं बन पाएगी नई आयकों के यहाँ नहीं बनेगी अभी तो उनको क्या कहना चाहिए कारण कार्य संबद्ध कारण कार्यम जनयती कार्य के साथ संबद्ध होकर के कारण कार्य को जनती माने अभिभिन जयती जनयत किन के अर्थ क्या है जयती अब दूसरा कहने उन्होंने कह दिया उपादान नियम कह दिया उस पर ये कहना चाह रहे हैं आपने कहा कि कारण संबंध ही कार्य होता है निश्चित कर दिया बिना कारण के संबंध कार्य होता नहीं है उस पर लिखने जा रहे हैं फिर आशंका करें सकस्य के कारणात इस हेतु के लिए कुछ आशंका करें असंबद्धमपि सत तदेव करोती यनम शक्तम कार दर्शनादोगम्यते। आपने आपत्ति क्या दी थी भैया कि सब जगह अभाव है सब जगह मिट्टी से ही घड़ा क्यों पैदा होता है तंतु से भी पैदा हो जाए क्योंकि असतवा भी सही सात इस पर टिप्पणी कारण नहीं ऐसी बात नहीं है सब जगह ऐसा नहीं होता है जो कार्यण है ना वो लेकिन असंबंधम मा सत। माने बिना संबंध किए जो सत कौन हो गया हमारा कारण कारण सत्य उनके यहां तदेव करोति वही बिना कार्य के साथ संबंध बिगैर सत जो कारण है वही करता है यत्र यम यत सक्तम यत माने यस्मिन कार्य यत कारणम सक्तम माने समर्थम माने जिस कार्य की जनन में जो कारण समर्थ है उसी का वो कारण होगा तंतु मिट्टी के कार्य को पैदा करने में समर्थ नहीं है अतः तंतु से घड़ा नहीं बनता और मिट्टी से पट नहीं बनता उसमें वह सामर्थ नहीं है यह कहना चाह रहे हैं वही करो थी यु सक यत जो कारण जिसमें सको होता है अदा कार्येन असंबंधम माने कार्य के साथ संबद्ध बिगैर किए भी सतकार तदेव कार्यम करो तीसिन कार्य कारण सकम सकुतम न सर्वम इसका मतलब है तंतु से सभी चीजें पैदा नहीं होंगी क्या पैदा होगा पट पट ही पैदा क्यों उसी में उसकी सामर्थ है अतः आपने जो दिया सर्वसंभवा भावात ये हेतु तुम्हारा विभिचरित हम कहेंगे जहाँ जिसकी सामर्थ वही पैदा होता है उस पर कहने तेना ना व्यवस्था कहे व्यवस्था नहीं होगी आपने अव्यवस्था आपत्ति दी थी वह व्यवस्था नहीं हो सकती क्यों उस पर नश्य शक्त करना माने कार्य जनन नियम कहा कशित अतिशयो विशेष शक्ति क्या चीज है कार्य की जनन की एक सामर्थ्य विशेष अतिशय विशेष जो हमको दिखती नहीं है परंतु तो कारण में रहती है शक्ति एक नाम का पदार्थ है जो कार्य को पैदा कराता है कारण में वह सामर्थ्य विशेष उस किसमें रहती है कार्य में रहती है कारण में रहती है माने कार्य का नियामक कश्चित जो अतिशय विशेष सामर्थ्य विशेष जिसे कहते हैं उसको ये भी कह सकते हैं कश्चित अक्षय विशेषा अथवा सामर्थ्य विशेष के नाम से उसका नाम है शक्ति सच शक्ति ही कार दर्शनात कब शक्ति का अनुमान होता है जब कार्य को देखते हैं तब कारण की कल्पना करते हैं। क्या कार्य दर्शन हुआ जब मिट्टी से घड़ा पैदा हो तब क्या होना चाहिए घट को देखकर हम समझेंगे कि मिट्टी से घड़ा पैदा होता है तंतु से पैदा नहीं होता तंतु से तंतु भी पट होता है इस प्रतीत का नियामक कौन है कार्य अन्य नुपपत्ति ही मान कार्य की अन्यथा नुपत्ति बताती है कि तंतु से पटुत्पन्न होता है और मिट्टी से घट उत्पन्न होता है ये हुआ कार्य दर्शनाद अवगम्य ते अवगम्य अनुमीयते इनके तीन प्रमाण है माने उसका अनुमान करेंगे माने घटा हा, माने मिट्टी घट जनन समर्था क्यों घट रूप कार्य जनकत्वात्थ घट रूप कार्य का जनक है अतः मिट्टी में कोई एक सामर्थ्य विशेष है ऐसा अनुमान करेंगे उस पर उन्होंने कहा नहीं अतः अतः सक्त्य शक्य कारणार्थ व्यवस्था बन जाएगी उस पर कह रहा है सकस्य शक्य कारणार्थ माने सक्त माने कार्यस्य शक्य कारण मान शक्तिश्रय जो होता है वही क्या होता है करण माने कारण होता है तो उन्होंने कहा कि शक्ति क्या शक्त में सप्तम पदम कहते हैं तो शक्ति किसे कहते हैं न्याय में वहां सदम है वही उसी प्रकार घटा रहा है शक्त लिखा ना तो शक्ति में शक्त में शक्ति विशेषण है उस शक्ति किसे कहते हैं उसमें लिखने जा रहा शक्तिशा कार नियामक कश्चित अर्थ सामर्थ्य विशेषो सा शक्ति ही वही न शक्ति ही सक्त कारण आश्रय सख्त कौन हुआ कारण उसके आशित रहती कौन शक्ति सामर्थ अतिशय विशेष उसी का नाम शक्ति है कैसे पता चलता है? तो आगे लिख रहे हैं सत्य सक्त वही शक्ति ही सख्त कारण आश्रया नाम शक्त उस शक्ति ही सख्त कारण आश्रय सर्वत्र व्या जो शक्ति है वह सत्य कारण के आश्रय में है अथवा हम आपसे पूछे वह सर्वत्र है वो एव व सर्वत्र अथवा जो जो कार्य होने वाला है वही सब जगह पर दो विकल्प करने जा रहा क्या कहने जा रहा सा शक्ति जो सक्त कारण आसम कार जनन जो शक्तिमत जो कारण हुआ शक्ति हुआ धर्म शक्तिमान हुआ कौन हमारा कारण, कारण। तो कार जनन जो शक्ति शक्तिमत तो जो कारण है उस कारण में वर्तमान जो शक्ति है वह शक्ति पूछ रहा है कि सर्वत्र है की स्थल विशेष में है। वही कहना माने सा शक्ति सक कारण आश्रय मन जिस मन कारण में रहती है वह शक्ति किस सब जगह रहती है प्रश्न है सा शक्ति ही वर्तते माने मने, मने शक्त आश्रया मन कारण में रहती है कि सब जगह वह कार्य जना कार्य जननाकूला जा शक्ति सा शक्ति कुत्र तिष्ठति कार्य जनक जो शक्ति मत जो कारण है उसमें वह शक्ति रहती है कि सर्वत्र सब जगह पर वह शक्ति रहती है अर्थात सर्व कार्य विषया सा शक्ति अथवा एक विशेष कार्य विषया शक्ति वही कहना मैंने सर्व का लिखा सर्व कार्य विषया मन सर्व कार्य विषया है वह शक्ति मन सर्व कार्य निरूपिता वह शक्ति सर्व कार्य विषय मतलब हुआ संपूर्ण कार्यों से निरूपित एक शक्ति है अथवा शक यद उत्पाद तुम सत्यम कार्य सक्य कौन होता है कार्य मन उत्पादय तुम सक्यम यदि कार्य इसलिए की यद उत्पाद तुम सक्यम कार्यम तद विषया मन कार्य हो गया उत्पाद वा शक्ति सर्वत्र अस्ति मन कौन सी शक्ति सर्वत्र है संपूर्ण कार्य निरूपिता शक्ति सर्वत्र है अथवा जो शक्ति कार्य विषय घटपटा दी तद विषयता निरूपिता जो शक्ति है वा सर्वत्र है यदि सर्वत्र है तो सर्वस्मा सर्वसंभव तो सब जगह है ही वो शक्ति तो क्यों होना चाहिए सबकी उत्पत्ति होनी चाहिए अतः पूर्वोक्त तो जो अव्यवस्था वो इसे बनी रही हमारे यहाँ तो उनका सब जगह नहीं रहती वो शक्य में ही रहती कार्य जनन युग जो शक्ति है वो कहाँ रहती है मान्य कार्य निरूपिता शक्ति एक कारण विशेष में रहती है तरी अविद्यमान शक तद विषया तन क्यों कार्य तो अविद्यमान है तो तो शक्ति माने कार्य तो कार्य निरूपिता शक्ति कहाँ रहेगी कारण में हम आपसे पूछते हैं आप, आप क्या कार्य विद्यमान है क्या विद्यमान है कार्य क्योंकि आप असद्वादी हैं हमारे यहाँ तो कार्य विद्यमान थब थब है तन शक्ति रह जाएगी और आप क्या अविद्यमान है इसी ने कह दिया जो कार्य के अविद्यमान हो अविद्यमान शक्य तद विषय आजा तन निरूपिता वो शक्ति उसको नहीं कहा जा सकता अतः इसलिए असत अभी से, असत से कोई उत्पत्ति नहीं होगी वही का तदा तद अवस्था अव्यवस्था मान वह जो अवस्था है वो अव्यवस्था ही बने शक चेत कथम असति कह सक्य में कहोगे तो कार्य असत तन्य मान शक्य असति चेत शक्य असत है तन्य रूपित तो शक्ति उसमें रहेगी नहीं रह सकती कहाँ पर कार्य कार इसका मतलब है क्या मानो क्योंकि शक्य से निरूपित शक्ति कारण में रहेगी इसलिए मतलब शक्य पहले है कार्य पहले है अतः तन निरूपित शक्ति कहा रहे कारण में रह जाएगी इसलिए हमने कहा सकस्य शक्य कारणार्थ सकत शक्य सक मे कार्य से कारणार्थ मान कार्य निरूपिता शक्ति कारण में रहती है अकारिवा विद्यमान रहेगा कब जब सत कार्य मानोगे तब तब अविद्यमान निरूपक नहीं होता इसलिए सक चेत कथम असत सकते तत्रमन असति सक्य में शक्ति मानोगे तो असत सक्य अविद्यमान शक्य सक के अविद्यमान होने पर तन निरूपिता शक्ति कारण में रहे ही नहीं सकती अतः असत से क्या नहीं हो सकता जगत की उत्पत्ति नहीं होगी असत घट की उत्पत्ति सत परमाणुओं से नहीं हो सकती आगे लेकर रहा है शक्ति भेद एव व सादशा यथा किंचित जनयेत न सर्वम उसने कहा देखिए जो शक्ति है क्या हमारी है आपने कहा कि निरूप पर निरूपक जो भाव है वास्तव असद असत में नहीं हो सकता तो कह रहा इसी बात नहीं जिसे हम लोग ज्ञान है ज्ञान का जो विषय कौन हो गए जो 50 साल पहले मर गया उसको भी हम विषय भी सही भाव मान लेते हैं या विद्यमान का भी मान लेते हैं किसने कहा ज्ञान निरूप निरूपक भाव संबंध जो है जो विषय विषयी भाव जो संबंध निरूप निरूपक भाव जो संबंध है वह असत असत में हो भी सकता है इसलिए आगे कहने जा रहे हैं इस पर उनके कहा कि शक्ति कार्य संबंधा कार जनई माने शक्ति जो कार्य का संबंध कारण के साथ और जब शक्ति रहेगी तो कार्य को पैदा करना चाहिए अतः जनई न संबद्ध माना सिद्धांत से आशय अजाना पुनः तार्कने का देखिए शक्ति क्या चीज हम शक्ति के विषय में पूछ रहा है भो किमस्ती शक्ति भेदी व तादृश और शक्ति भिन्न भिन्न है क्या हमारी जो शक्ति भिन्न भिन्न हैं ताज सहयता किंचित कार्य जनहित जहाँ वह जो यशमात कारणात किंचित कार्य जनहित सा शक्ति भिन्न न सर्वम वह सम्पूर्ण कार्य को पैदा नहीं करती है हमारी शक्ति ऐसी है कि वह कार्य के बिना रहती है और क्या कि जहाँ जिसकी शक्ति वही कार्य पैदा होगा सभी जगह सब कार्य पैदा नहीं होगा किंचित कार्यम जनएत ना सर्वम कार्यम जनएत तब तो कह रहा है भो हंत भो सशक्ति विशेष हम तुमसे पुजर्व शक्ति विशेष है वह संबद्ध है की असंबद्ध जैसे हम लोगों ने कहा समवाय संयोग संबंध से घट को, को घट पैदा हो रहा है कहां पर कपाल में तो कहेंगे समवाय किस संबंध से रहता है तो उसका प्रतियोगी अनियोगी तो नित्य है संयोग संबंध जिसे यहाँ पर हम लोग रहे हैं। संयोग का नियामक कौन है समवाय है तो उसी प्रकार ये पूछ रहा है जो एक शक्ति नाम जो तुम्हारा संबंध है वो तो अमूर्त पदार्थ है वह किसी न किसी संबंध से कहीं रहेगा तो हम तुमसे पूछ रहे हैं वो संबद्ध होकर रहता है कि असंबद्ध होकर रहता है दो प्रश्न पूछ रहा है भो मैंने पूर्व पक्षी से कह रहा नैयाय से कि आपने हर यहाँ लिखना हंत हर सार्थक अव्ययम माने हर्ष पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक पूछ रहे आपने एक शक्ति मान लिया हम हाँ, मानते हैं हा व्य भो हंत माने आश्चर्य आश्चर्यपूर्वक पूछ रहा है चलो ठीक है तुमने शक्ति नाम का एक पदार्थ में शक्ति विशेष है वह क्या चीज है कार्य संबद्ध हो वह असंबद्ध माने जो शक्ति है वह कार्य से संबद्ध है कि असंबद्ध है यदि संबद्ध यदि संबद्ध है तो असत कार्य नहीं हो सकता संबद्ध कैसे कार्य में संबंध वही कहना रहा है संबद्धत्व ना सता संबंध असत के साथ संबंध आप कहोगे संबद्ध है तो हम कहेंगे असत के साथ संबंध हो नहीं सकता संबंध किनके साथ विद्यमानों के बीच में ये तो अविद्यमान है वही कहें ना सता संबंध इति सतकार माने असत के साथ संबंध नहीं चले सतकार नहीं हो सकता यदि असंबदत्व कहोगे तो साय व्यवस्था शक्ति का कोई निश्चित नहीं कहा संबंध है तो सर्वस्मा सर्वम्भवित वही पुनः अब व्यवस्था आ गई तस्मात कारण सुष्ट इसलिए सही का शक्त शक्य कारणात माने जिस शक्य माने कार्य उस कार्य का जो कारण है वो क्या होगा शक्य ही होगा माने संबान ही कारण होगा कार्य के साथ संबंध हो कर के ही कारण कार्य को पैदा करेगा अतः सुष्ट कारिकायाम के न उक्तम सत्कारिकायाम के न कारिका किसने लिखी है इसकी ईश्वर ईश्वर किसने इसर इसर। इसर। ना सु उक्तम शक्त शक्त कर्णा शक्तिश क्या चीज शक्य कर्णा अब कहने जा रहे है इत्या अब एक दिन सत कार्यम इत्यता इससे भी सिद्ध होता है न्याय के लोगों ने क्या कहा, कहा प्राग भाव कार्य न्याय क्या क्या नियामक था कार्य का, का, का लक्षण क्या कार्य माने प्राग भाव प्रतियोगी प्राग भाव क्यों मानते हैं लोग ये लोग कहते हैं कि इसे मिट्टी से गढ़ा बन गया दिन करीब पड़ोगे तो आएगा मिट्टी से क्या बना गढ़ा बन गया वहीं पर गीली मिट्टी है वही दंड चक्र खुलास पुनः गढ़ क्यों नहीं बन जा रहा है कारण तो पूरा बैठा ही है फिर घड़ा बन जाए फिर घड़ा चाह रहे हैं तो कहते हैं एक कारण का भाव होगा जब प्राग भाव मर जाएगा तो पूरा कारण आया इसलिए कहते हैं क्या चाहिए भाव मानना चाहिए किस लोगों ने कहा नहीं प्राग भाव बिना माने भी काम हो जाएगा जो घट उत्पन्न होगा वही प्रतिबंधक बन जाएगा उस मिट्टी से दूसरे घड़े की उत्पत्ति में जो घड़ा उत्पन्न हुआ अब वो दूसरा उस मिट्टी से घड़ा उस समय नहीं बन सकता है वह उत्पन्न ने घट ही प्रतिबंधक हो गया एक छोटा सा घड़ा और बना दिया मिट्टिया में जो मिट्टी में घड़ा बन गया वही मिट्टी जो घड़ वाली मिट्टी जो घड़ा रूप मिट्टी उसी से घड़ा क्यों नहीं पैदा दोबारा नहीं कहता तो कहो प्राग भाव उसका मर चुका है घट का एक कारण नहीं है ये कहते हैं कि जो घड़ा पैदा हुआ वही रोक दिएगा की इस मिट्टी से दूसरा घड़ा नहीं बनेगा ये ये घड़ा रूप मिट्टी से घावी तो बात तो वही गुरु जी प्राग भाव का प्रति होगी घटी तो इसको कह रहे हैं की प्राग भाव मानने की आवश्यकता नहीं है गुरु जी बात तो वही होगी कहाँ होगी बताऊँ ये, ये कह रहे हैं कि घट को यही घट प्रतिबंधक बन जा रहा है ये नहीं तो कह रहे न्यायिक बाद में कहता है प्राग भाव उनके यहाँ कितने लोग नहीं मानते हैं लोग क्या कह रहे हैं ये लोग पहले तो है ये कौन दिक्कत है नहीं नहीं द्वारा क्यों का कह रहे थे कि प्राग भाव मानने की नहीं आवश्यकता है तो वही तो कह रहे हैं नहीं मानते हैं कौन नहीं, है? नहीं आये के बाद में नहीं आधे लोग नहीं मानते अच्छा, पढ़ो बाद में नहीं मानते तमाम सिद्धांत है पढ़ो तम न समझ आएगा लेकिन मतलब की प्रतिबंध घट ही प्रतिबंधक है ये वही प्राग भाव वाली बात हो गयी एक एक वाली तो अलग नहीं मानना पड़ा ना स्वतंत्र प्राग भाव मिट्टी मान ली गयी ना प्रतिबंधक तो सत वही कहने के कारण यश प्राग भाव तत्ण ता ता भवति मिट्टी में किसका प्राग भाव है गढ़ का प्राग, प्राग भाव है तो मिट्टी से घड़ा पैदा होगा क्या होगा और तंतु में किसका प्राग भाव है तो पैदा होगा वही कहते हैं अदार ना व्यवस्था इत्मतम मतम तदपि पेशलम पेशल कहते सुंदरम पेशल माने क्या होता है याद कर लो शब्द का हे सलम सुंदरम तुम्हारे उन्हें लिख लो तुम टीका में ऊपर भाव सब भाव सामान पूरे मान लेंगे इसलिए कह रहा है प्राग भाव भी नियामक नहीं बन पाएगा इसीलिए उन्होंने आगे लिखने जान कर रहे हैं जनकर्तु प्रकृति सूत्र क्या करता है जनकर्तु करतु प्रकृति हम्म बोलो तुम तो पंडित आदमी हो बना समझते हो वैकरण हो बोलो जन प्रकृति क्या करता है शु सद सौमग्रसीत श्रुति क्या कहती है सदे सौम हे सौम्य इदम योदृश्यनम पुरर्तम परपंचादिकं अग्रे सृष्टि प्रागपिकिमासीत। किसी आसीत। सद ही था क्या था अतः त्य सत्कार कैसे कारण भावाच कार्य कारणात्मक भाव मान आत्मा घटात्मक घट भाव घटभाव घटात्मक उसी मान कार्यस्य कारणात्मक कार्य कारणात्मक होता है नहीं कारणाद भिन्न कार्य कारण सत्ता माने कारण से भिन्न होकर के कार्य कभी भी सत्य नहीं हो सकता वही कहने जा नहीं कारणात भिन्नम कार्यम कारणंच सत्य माने कार्य को अलग कर दीजिए कारण को अलग कर सकते हैं नहीं। कोई नहीं कर सकते दिखा सकते हो मिट्टी का अलग करो अभड़ा का अलग करके दिखा दो नहीं हो दिखा। क्यों नहीं हो सकता क्योंकि कार्य से कारण का भिन्न तो, तो कहने जा रहा है नहीं कारणात भिन्नम कार्यम नहीं और कारणंज कार्यादिमने कार्य से भिन्न कारण को नहीं कारण से वही कहे न सद इससे क्या हुआ सद कथम तदिन्नम कार्यम असद जब कारण से कार्य अभिन्न हो गया तो तुम कारण को क्या मानते हो सत मानते हो तो फिर कार्य को कैसे सतमानोगे तो दोनों अभिन्न है तो एक को आप कारण से अभिन्न कार्य कारण से अभिन्न है कारण से कार्य की उपलब्धि होती नहीं है एतावता कार्य कारण से अभिन्न है यदि कारण सत है तो कार्य भी क्या होगा बस अभिन्न हो से तदिन्न तो नियम उस नियम से कह दिया उसने तद अभिन्न अग्री का विधानसभा वही बात है मानव व्यक्ति के पहले यह प्रपंच था अच्छा वही सतकारवादी है चलिए वही कर कार्य से कारणा भेद साधनानि च प्रमाणी हाँ, हो गया चलो यहीं छोड़ दीजा नहीं गुरु जी इन्होंने क्या कहा